Hmm. Nou, we invite Daksha Denperk. Ade al Hamrok, Sasa, Metabin, Bette, Maharaski, Katasuni, Katai, het niet, het niet, het niet, niet, het niet, het niet, niet, het niet, het niet, het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 pura a case ki kaise bhagwan ki bhakti hoti hai aur Ari Krishna, everybody. Yes. Oh aya na te meren anders, kanaan salakaya. Sri Guru A. Sri S. S. S. S. S. S. S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 we are heel much dat to we are heel blij dat we in deze leven zijn en dat we in deze leven zijn en dat we in deze leven zijn. In het we hebben het zo gezien dat we in deze leven zijn, dat in deze leven zijn, स्रावन से हमारी इंद्रियां सुध होती है और भगवान के चरणों में हमारा मन लगता है तो माराज की कथा कहने की साहिले इतनी अच्छी है जब माराज यहां 93 में पहली बार आए थे तब से मैं जब पहली बार सुना तो मैंने लगा कि माराज की जो कथा कहने की साहिले हैं वो हमें एकदम आ, ऐसा समझा जाती है कि आ, कुछ हम जब पढ़े तब समझ नहीं सकते हैं क्योंकि महाराष्ट्र की विद्वत्ता संस्कृत भाषा में है तो उसका संस्कृत शब्द का अर्थ समझाते हुए हमें ये कहते हैं इतना ही नहीं कि और जो व्यवहारु बातें हैं तो अध्यात्मी बातें व्यवहारु बात के साथ इतनी जोड़ने से हमें ऐसा पता चल जाता है कि वास्तविकता में हमें बहुत आनंद रहता है और हमें हमेशा एक ख्याल रहता है कि मराठी की जो भाषा है, शैली है, संस्कृति विद्वत्ता है इसीलिए भागवत का स्लोग जो हम समझते हैं वो यथावत जस्ट लाइक ऐसी की भागवत गीता जैसे ऐसी टीज है तो श्रीमत् भागवतम मराठी ऐ बागवत एक सब पुराणों का फल है, वैसे आधार पुराण है, उसमें 400,000 verses है, लेकिन श्रीमत् भागवतम में जो 18,000 verses हुए हैं, सूत्र गोस्वामी ने भी अंत में भागवत के अंत में भागवत का बहुत glorification किया है, उसके पहले वो भगवान की भी प्रार्थना करते हैं, और ऐसे भी कहते हैं कि मैं ऐसे भगवान की प्रार्� यही प्रसंग रहा है एक अथाह में सुर असुर का युद्ध तो वो भी उसका अंत नहीं समझ सकते ऐसे देवता को मैं प्रणाम करता हूँ ऐसे सदगुणी धनी सरन जो मैं कहते हैं तो ये भागवत की महिमा तो महाराज ने बहुत बताई है और उसमें एक शब्द जो हमें याद रह गया है वो जो महाराज ने हरि की व्याख्या की थी dus we een goede bataille hebben, als we een pele bataille hebben, als we een miserie hebben, als we een bataille hebben, als we een bataille hebben, als we een bataille hebben, als we een bataille hebben, en als je kijkt dat je je de gedaan, en dat je hebt dat je hebt gedaan, dan zie je dat je hebt gedaan, en dat je je hebt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 mij, wil mensen die hier in de buurt komen, hier ओम आप ज्यानति निरांधस से ज्याना अजन सदा गया चक्षरन आप सभी लोग साथ दिन से लगातार कथा सुन रहे हैं इसमें प्रसंथा वित्रा सुर्का इस कथा को आपने बहुत साल पहले भागवतम से पढ़ा था इस कांजाइन करने के पहले तो उसमें हमारा दो तरह का दो टॉपिक बहुत अच्छा लगता था एक ये, ये वृत्रासुर का और दूसरा गजेंद्रमोक्ष की कथा हम डेली इसको सुबह सुबह पाठ करते थे इस कांजाइन करने तो मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि पहली बार गुरु महाराज जी से वृत्रासुर की कथा का आस्वादन किया ऐसे तो हम महाराज जी का टेप सुनते रहते हैं लेकिन जब आज साक्षात महाराज जी के सामने बैठकर के सुने इस प्रसंग को तो ऐसा लग रहा था कि महाराजी ऐसा वर्णन कर रहे थे जैसे हम लोग साक्षात दर्शन करते हैं जैसे हम लोग टीवी देखते हैं तो साक्षात उसको क्या लाइव लाइव बोलते हैं ना एकदम उसी समय प्रकट होता है प्रसारित होता है तो इस तरह से ऐसा लग रहा था कि महाराज जैसे वर्णन कर रहे हैं तो इसमें इस प्रश्न में सबसे पहले तो महाराज जी वर्णन किए यद्यपि यह प्रसंग अह प्रसंग पहले से चालू था हाउ होम प्रोग्राम से चालू था तो यदवची मुनि का प्रसंग से स्टार्ट होता है यह यहां का था तो वहाँ पर यदवची मुनि के प्रसंग में हमको दोस्तों को भी औसत दोगे दो दो दो मिलना चाहिए। तो इस तरह से हमको बहुत अच्छा लगा या प्रसन्न। मैं चाहता हूँ कि धन्यवाद दो। <laughs> तो मैं कामना करता हूँ कि आप सभी लोग इसी तरह से हर साल महाराज जी के भागवत कथा में पढ़ा और आश्वासन लीजिए। Dankjewel. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank